करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जी हां आप अच्छी तरह से जानते हैं इस शो में हम लोग विशेष एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो आज हम लोग जिस ट्रेड के बारे में बात करेंगे उसके लिए आपके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं एक विशेष अट्रैक्शन होगा तो आज का हमारे एपिसोड में हम लोग बात करेंगे करियर इन फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी में तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे यंग स्टार केसर आलम जी हैं तो आइए उनसे बात करते हैं दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उनके डैडी सेजुल आलम जी हैं जो बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं टॉप टेन में उनका नाम है तो आइए बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे आज के इस एपिसोड में आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है Uh, सबसे पहले नमस्कार टू तो ऑल एंड स्पेशली थैंक्स टू रमेश रमेश जी आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी कि मैं रेडियो एफएम पे आपके मधुबन रेडियो एफएम पे अपने शब्द प्रकट कर सकूं और लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन दे सकूं उनके करियर के बारे में कि कैसे अपना करियर ऑप्शन चुने फिल्म मेकिंग में फ़ोटोग्राफ़ी में सबसे पहले मेरा नाम तो आप सभी जानते हैं रमेश जी ने बता दिया कैसा अलम मेरा नाम है मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद वाजुलक है मैं दहली से बिलोंग करता हूँ और हाँ फ्रेंड्स मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो टॉपिक चल रहा है हमारा करियर इन फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा फिल्मिंग और फ़ोटोग्राफी के बारे में फिल्म मेकिंग क्या है और फ़ोटोग्राफी एक क्रिएशन है एक कला है जो हमारे दिल से निकलती है कला वो नहीं होता जो किसी से सीख लिया सीखने को तो हम बहुत कुछ सीख लेंगे फोटोग्राफी सीख लिया फ़िल्म मेकिंग सीख लिया कहीं से कोर्स कर लिया सीख लिया एक्सवाईज सीख लिया ठीक है लेकिन कला एक दिल से उत्पन्न होती है वो कला सिर्फ अपने दिल से निकालोगे तो ही आप सक्सेस होगे ये मेरा कहना है तो मेरा इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट चार साल पहले से ही है काफ़ी पहले से ही है लोगों को बचपन में खिलौने का शौक़ होता है लेकिन मेरा शौक़ कैमरे के साथ खेलना पापा जैसे ही बाहर गए कैमरा निकाला कैमरे के साथ खेलने लग गया मेरा बचपन से ही शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में रहा है इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ जो क्रिएशन क्रिएटिव माइंड्स होते हैं जिनके पे क्रिएशंस होती अच्छी वो अपना क्रिएटिविटी इन चीज़ों में लगा सकते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं आलम जी मुझे आप अप, आपके परिवार के बारे में बताइए अच्छा हाँ मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ मेरे पिताजी फोटोग्राफर हैं आप जानते हैं दिल्ली के टॉप टेन में फोटोग्राफर में से आते हैं मेरी एक माताजी हैं और छोटे भाई हैं और छोटी बहन है और सबसे अच्छा कौन लगता है आपको परिवार में ऐसे लोग काफ़ी अट्रैक्ट करते है। एक सबसे के साथ अच्छी अच्छी मेरी हैं मेरी छोटी बहन लगती है जिसकी एज पाँच साल है वो काफ़ी क्यूट है अच्छी है खेलता रहता हूँ उसके साथ काफ़ी अच्छा लगता है जब भी थक तो भैया पानी ले लो भैया मतलब छोटी सी है लेकिन काफ़ी अच्छी है अट्रैक्टिव है इसलिए मैं अपनी बहन से ज़्यादा अट्रैक्ट रहता हूँ और फिर मेरी मम्मी जी उनके बिना उनके हाथों का खाना तो मेरे को किसी के हाथों का लगता ही नहीं है मैं बस मम्मी जी के हाथ का खाना ही पसंद करता हूँ और कहीं नहीं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी पर तो फिल्म मेकिंग या फ़ोटोग्राफी में जाने के लिए किस किस तरह का स्किल्स व्यक्ति के अंदर होना चाहिए विद्यार्थी हाँ, के अंदर ये होना चीज़ चाहिए? ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए उन लोगों के लिए जो स्ट्रगलर्स होते हैं जिनके पर लिंक नहीं होता अच्छा हाँ मेरे तो पापा का है मैं पापा के ज़रिए इंस्पायर्ड हो पापा के थ्रू मैं जा सकता हूँ लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो क्रिएटिव माइंड होते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं हाँ लेकिन उन्हें कभी हार नहीं मानना चाहिए हमेशा अपने जो क्रिएटिविटी होती है उसे शो करते रहना चाहिए लोगों में जिससे देखने वाले एक नहीं होते काफ़ी लोग होते हैं उनमें से एक ना एक तो उसकी कला की कदर करेगा और उसे आगे अपॉर्चुनिटीज़ देगा ये नहीं होता कि हाँ सारे दुनिया ऐसी है उन, उन, उन्होंने उनका कला देख लिया बस बात ख़त्म हो गई लेकिन उन्हें वहीं तक रुकना नहीं चाहिए उनको जब तक मेहनत करना चाहिए जब तक वो सक्सेस ना हो जाए यानी फिल्म मेकिंग एक कोर्स करने के बाद अगर हमको अपॉर्चुनिटीज़ या किसी ने हमको पूछा नहीं तो वहीं नहीं रुकना है लेकिन आगे बढ़ते हाँ, रहना है हाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ ये जो काफ़ी फिल्म मेकिंग के कोर्स आ, कम्युनिटीज खोली है इंस्टीट्यूट वगैरह खोली है इन चीज़ों से ना अवॉइड करना चाहिए बचना चाहिए क्योंकि आजकल आप सभी जानते हैं पैसा कमाने का ज़रिया सब कुछ इसलिए अवॉइड करो हाँ कोई मिल गया इंटरेस्टिंग बंदा मिल गया जिसको क्रिएटिविटी आती है जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है उनका असिस्टेंट बन जाओ उनके साथ काम करो हाँ लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ो कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता हूँ तो उससे मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी क्या वो मुझे आगे बढ़ाएगा क्या वो मुझे प्रैक्टिकल कराएगा काफ़ी इंस्टीट्यूट वगैरह में ये होता है कि काफ़ी मेरे फ्रेंड ने भी ऐसे कोर्स करे हुए हैं उन्होंने बताया कि बस थ्योरिकल करा दिया कोर्स कम्पला करा दिया उसके बाद क्या कुछ आता ही नहीं है इसलिए इन चीज़ों से ना सावधान रहना दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं कही ना कहीं फ़िल्म मेकिंग या फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा लेकिन यही बात है कि जैसे केसर आलम ने बताया कि इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम लोग ये नहीं बुद्धि में रखें कि हमें ये कोर्स करने के बाद सीधा फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा या कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा ऐसा नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग टाइप की विचारधारा हमारे मन में होनी चाहिए हमें कोर्स सीखने के बाद उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहकर उसे सीखना पड़ेगा प्रैक्टिकल में क्या होता है वो एक असिस्टेंट के रूप में जैसे आपने कहा वो बहुत मायने रखता है अगर वो हम लोग करते हैं तो धीरे धीरे हमको एक रास्ता मिल जाता है और काम करते करते हम आगे बढ़ सकते ड डायरेक्टली हम किसी भी तरह जैसे ना आज कोर्स कर लिया कल पिक्चर में हीरो बन गया वो चीज़ें हमारे बुद्धि से निकाल देना चाहिए और इस तरह की बातें हैं तो कभी भी आप हीरो नहीं बनेंगे लेकिन जो व्यक्ति काम करता है अपनी कला को दर्शाता है लोगों के बीच में अपने एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से परफेक्टली दिखाता है और लोग जैसे ही देखते ही समझ जाएंगे कि ये ये कह रहा है अरे इसने ऐसा किया इसने ये किया वो चीज़ें जब तक आप लोगों के सामने से वो चीज़ें आपके एक्शन्स को नहीं समझा जाएगा तब तक आप हीरो नहीं बन सकते हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है इसमें काम कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा काम की कोई कमी नहीं है पूरी इंडस्ट्री में बहुत काम है और ऐसा नहीं कि सिर्फ हीरो ही बनने का है उसमें बहुत सारे काम होते हैं आप टेक्निकली भी जा सकते हैं फोटोग्राफी लाइन में जा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें और ये आगे बढ़ते हुए मैं बहुत सारी बातों का जो है ज़िक्र कर रहा हूँ वही बातें हम केसर आलम जी से सुनना चाहेंगे जैसे कि आज के ज़माने में जो बहुत Okay. फिल्म लाइन में जाने के लिए जैसे फोटोग्राफी एक बहुत ही पहला स्टेप इनिशियल स्टेप कहेंगे हाँ जी वहाँ पर फोटोग्राफी में क्या क्या करना होता है किस तरह से हम लोग हाँ जाहिर सी पार? बात है फोटोग्राफी में ये होता है हमें पहले ये समझना चाहिए कि हम क्रिएटिविटी कैसे निकालेंगे क्या सेंस सबसे पहले तो जो फोटोग्राफी करना चाहते हैं उनको सेंस होना चाहिए कि हम क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी कहाँ से निकालें और दूसरी चीज, उन्हें चीज़ उन्हें कैमरे के बारे में नॉलेज होना चाहिए कैमरे का नॉलेज होगा कैसे जब तक हम किसी से सीखेंगे नहीं किसी से नॉलेज गेन नहीं करेंगे और हाँ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है तो हम सभी जानते ही हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे छोटा है तो हम उससे क्यों सीखेंगे भाई और वो हमसे बड़ा है इतना रहा है तो हम ऐसे क्यों सीखेंगे भाई अरे सीखो अगर नॉलेज चाहिए तो इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए जहाँ से हमें नॉलेज मिले बस प्राप्त कर लो जब भी तुम सक्सेस हो दो चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए एक तो थियोरी भी और साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास हो तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं बहुत हाँ अच्छी बात केसर जी आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं विद्यार्थी दोस्त वो इस बात को अच्छी तरह से नोट करें थियोरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल भी करना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकल जब काम हम सीखते हैं वहाँ ऐसे नहीं कि मैंने कोर्स कर लिया मैं बड़ा हूँ वो चीज़ें फिर निकाल देनी होती हैं आप कितना भी अच्छा कोर्स कर ले कितना भी बड़ा कोर्स आपके पास आपने डिग्री हो लेकिन जब प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में टेक्निकल चीज़ें सीखने जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटे सर्वेंट की तरह आपको सारी चीज़ें सीखनी होती तब जाके आप सीख पाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ आप इस तरह से जाएँगे सीखने के लिए तो बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह से सब काम सीख सकते हैं चलिए दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडोमाधुबान नाइन्टी सुनते रहो मुस्कुराते रहो दुख no के नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं केसर आलम से जो बहुत ही अच्छी तरह से बहुत इंटरेस्ट रखता है फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी में क्योंकि उसके पिताजी से उसको ये वर्षा मिल रहा है एक जैसे कहाँ कहा जाता है ख़ानदानी जो चीज़ें हैं उसको मिल रहा है तो वो अच्छी तरह से समझ रहा है इन चीज़ों को और प्रैक्टिकल पिताजी के साथ काम भी कर रहा है तो इसीलिए मैंने कहा कि करियर इन फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी का जो थियोरिकल पार्ट छोड़ के प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो हम उनसे समझ लेंगे तो अभी मैं जानना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी इस कौन कौन से है इस लाइन में बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी की नहीं बात कर रहा हूँ सारे काम हैं हाँ हाँ जैसे राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरोना चाहते हैं तो उसके लिए आ, जो छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बताइए किस तरह से हमारा प्लानिंग शुरू हो सकता है सबसे पहले तो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना चाहता हूँ अपॉर्चुनिटीज हमें कैसे मिलती है कई बंदे होते हैं उनके दिमाग में चल रहा होता है ना जी मैंने डायरेक्शन का कोर्स करना है डायरेक्टर बनना है एकदम से ना जी मैंने एक्टर बनना है मैं थोड़ी सी एक्टिंग सीख ली इस एकेडमी से उस एकेडमी से एक्टर बन जाऊंगा मैंने एक्ट्रेस बनना है मैंने हीरोइन बनना है मैं यहाँ से सीख लूँगी हो जाएगा मैंने मॉडल बनना है यहाँ से सीख लूँगी वहाँ से सीख लूँगी इतना पैसा फेंकूँगी हो जाएगा लेकिन ऐसा कभी नहीं होता अक्सर हमेशा छोटे से ही स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे बढ़ते हैं जब तक हम छोटे छोटे जीने नहीं चढ़ेंगे आगे हम कैसे बढ़ेंगे जाहिर सी बात है वही छोटे छोटे स्टेप में कहाँ कहाँ कहा, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी कितना कितना हम लोग हाँ जी हम कर सकते हैं और क्या क्या सीख सकते हैं हम फिल्म मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने खुद अक्सर स्पोर्ट्स पे देखे हैं जो स्पोर्ट बॉय होते हैं पानी पिलाने वाले होते हैं ये जो कोई छोटे मोटे घर से नहीं आते हैं ये भी बड़े घर से आते हैं मैंने अक्सर देखा है ऑडी में आए थे एक दिन बंदा और उन्हें देखा मैंने स्पोर्ट बॉय का, का काम कर रहा है और कोर्स काफ़ी अच्छी जगह से करके आया था तो मैंने पूछा है भाई ऐसे क्यों कर रहे हो कह रहे कि अगर मुझे आगे बढ़ना है सफल होना है ज़िंदगी में तो मैं छोटे कदम से ही तो आगे बढ़ूँगा एकदम से तो डायरेक्टर बन नहीं जाऊँगा उसकी बातें मेरे दिल में लगी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो ये स्पॉर्ट बॉय बनने के लिए क्या करना पड़ता है स्पॉर्ट बॉय बनने के, के लिए सबसे जाहिर सी बात है काफ़ी कुछ मतलब आपको लिंक बनाना पड़ता है किसी जैसे आप काफ़ी जगह देखते हो शूट्स वगैरह इंटरेस्ट बनाना पड़ता है बातचीत करनी पड़ती है आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है और ज़रूरी नहीं है कि स्पॉर्ट बॉय ही बने लाइट मैनिंग होती है काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं काफ़ी इनमें काफ़ी कम्यूनिटीज़ होती है काफ़ी कुछ होता है इस लाइन में लाइन मैनेजर्स हो गए प्रोडक्शन हाउस हो गए प्रोड्यूसर्स हो गए डायरेक्टर हो हो गए गए, हैं, काफी कुछ होते असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर इन सबों में हमें जरूरी नहीं है है कि मैंने स्पॉट बॉय बनना तभी मैं बन पाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो हमें स्टेप बढ़ाना ही पड़ता है और, हाँ, से एंट्री आपको नहीं। नहीं। नहीं में और बहुत सारे जो प्रोडक्शन हाउस है हैं बॉम्बे में है जयपुर में है ये सारी जगह आपको जो है कंटिन्यू उन सारे चीजों के एड्रेसेस लेके उनके पास कंटिन्यू जाना होगा और दस जगह जब घूमेंगे तब कहीं ना कहीं आपको एक जगह अपॉर्चुनिटीज मिलेगा तो वो आपके लिए वहाँ से जो है रास्ता खुलेगा जी, बात है तो इसमें हम लोग इनिशियल स्टेज में जैसे फ़ोटोग्राफी का आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो उसमें कितना कमाते हैं हम लोग फोटोग्राफ़ी में जाहिर सी बात है मैं ज़्यादातर ये सीरियल शूट्स वगैरह और मैं फ़ोटोग्राफी नहीं पूरा फिल्म मेकिंग कर रखा हूँ धीरे धीरे मैं भी पूरा फिल्म मेकिंग तो कर लिया अभी एकदम से डायरेक्टर तो बनने जाऊँगा मेरा भी शौक है मैं डायरेक्टर बनूँगा लेकिन धीरे धीरे अपने पापा को असिस्ट करता हूँ कई लोगों को मैंने असिस्ट कराया है काफ़ी धीरे धीरे मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ मेरे साथ भी वही घटना घट रही है जो मैंने आप लोगों को बताया है तो इससे ये होता है कि हाँ अगर मैंने फोटोग्राफी करी तो पर डे का थ्री थाउजेंड मिल गया फोर थाउजेंड मिल गया कभी टू थाउजेंड मिल गया अगर काफी बड़ा शो है इवेंट्स है तो टेन थाउजेंड पर डे मिल गया ऐसे कोई फिक्स नहीं होता है हाँ, लेकिन आपके काम के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं अर्निंग मिलती है लेकिन मंथली हम लोग दस बीस तो आराम से कमा लेते हैं ऑब्वियसली बात आराम से दस बीस क्या उससे ज़्यादा कमा सकते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे जैसे आप काम सीखते जाएंगे करते जाएंगे तो नेचुरली आप बढ़ते जाएंगे ग्रेजुअली आप हाँ, हमें हम आगे बढ़ेंगे सब चीजें होगा एक और बात मैं पूछना चाहूंगा इस uh, लाइन में बहुत सारे लोग बड़े बड़े स्टार के नाम हम न, हम लोग नहीं लेंगे लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो अभी छोटे छोटे जगह पे सफल है उनके कुछ एग्जाम्पल उनके हाँ, कुछ उदाहरण दीजिए बताइए कौन लोग है वो और जो छोटे जगह पे अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो आगे जाने के काफ़ी चांसेस उनके पास है हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कितने अच्छे एक्टर हैं अभी फिल्म इंडस्ट्री में हाल ही फिलहाल में उन्होंने एंटर कराया है लेकिन आपको मैं फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ उन्होंने बीस साल स्ट्रगल कर उसके बाद उनको ये इंडस्ट्री मिला है 20 साल स्ट्रगल करने के बाद क्योंकि उन्होंने 10 साल थिएटर एक्टिंग करे और उसके बाद फिर कैमरा एक्टिंग इन दोनों में दि, बहुत डिफरेंस होता है थिएटर एक्टिंग में आपको चिल्लाना पड़ता है एक्सप्रेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ती हाँ लेकिन कैमरा एक्टिंग में क्या चिल्लाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती आपको एक्सप्रेशन देना पड़ता है इन चीज़ों में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है अगर आप एक्टिंग में चूज़ करना चाहते हैं तो या तो थिएटर एक्टिंग लीजिए या कैमरा एक्टिंग अगर आपको एक्टर बनना है हाँ मैंने टेलीविज़न पे आना है टेलीकास्ट होना है तो उसके लिए फिर आपको कैमरा एक्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि थिएटर में बस ये है कि आपको चिल्लाना पड़ता है इन चीज़ों में ज़्यादा एक्सप्रेशन मायने नहीं रखते लेकिन हाँ कैमरा एक्टिंग में ज़्यादातर एक्सप्रेशन मायने रखते हैं अगर एक्सप्रेशन नहीं होगा तो लोगों को फीलिंग क्या आएगी लोगों की फीलिंग ही पता नहीं चलेगी कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो बोलने से तो मैं भी बोल हमारे साथ जो रमेश भाई है वो भी बोल लेंगे काफ़ी बंदे बोल आप भी बोल इसलिए एक्सप्रेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है और दूसरी क्रिएटिविटी चलिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने मोहम्मद सिद्दीकी का दिया बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि हीरो बनना कोई बड़ी बात नहीं है हम लोग कोर्स कर लेंगे या बड़ा कोर्स हम लोग बड़े इंस्टीट्यूशन से कर लेंगे तो हो जाएगा ऐसा नहीं यहाँ पर जाने के लिए बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे से आपको जाना पड़ता है क्योंकि आपका करियर अगर आपको अच्छा बनाना है तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव रास्ता तो हमें दिखाई देता है साथ साथ में बहुत जल्दी बहुत सारे लोग यहाँ जो है गिर जाते हैं यानी ब्रेकअप हो जाता है उनका कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्री में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एंट्री करने के बाद आप सक्सेस बहुत जल्दी नहीं हो पाते क्योंकि टाइम लगता है कोई चीज़ें अच्छी बनाने के लिए तो उसमें आपके स्किल्स आपके ईमानदारी आपके क्वालिटी आपके आ, अंदर जो स्किल्स है वो सारी चीज़ें जो है प्लस होती जाती है वो सारी चीज़ों का गिनती होता है और कहीं भी एक जगह भी आप अगर कुछ फेल हो गए तो सीधे ही नीचे गिरते हों साफ सीटी जैसा ये खेल चलता है तो हर कदम आपको फूक फूक के रखना पड़ता है ताकि आपको अगर ऊँचाई तक जाना हो अगर आपने लक्ष्य छोटा रखा तो फिर नेचुरली कुछ समय के लिए आप हाईलाइट हो जाते हैं फिर पीछे चले जाते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि कोई आया था दस साल पहले अभी तो किधर क्या पता नहीं चलता तो वो सारी चीज़ें होती तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और जैसे कि आ, Uh, केसर आलम जी बता रहे थे वैसे ही आपको जो है थोड़ा सा क्रिएटिविटी माइंड रख के आगे धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है चलिए दोस्तों बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है कैसे करना है लेकिन फिर इसके बेसिक कोर्सेस कित कौन कर सकता है किस स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हैं वो थोड़ा बता हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस स्टैंडर्ड तक कि ये नॉर्मल लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं अगर उनको जैसे ढूंढने से आपको पता है या से तो भगवान भी मिल जाता है अगर वो सर्च करें हाँ हमें काफ़ी अच्छी जगह मिल जाए लेकिन कई लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते गरीब लोग होते हैं वो अगर ढूँढें कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो उनको ढूंढना ही पड़ेगा लेकिन ये है कि काफ़ी कोर्सेज़ होते हैं काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी होते हैं जिसमें आपको कोर्स करना पड़ता है कोर्स के बाद फिर आपको प्रैक्टिकल करनी पड़ती है कोर्स के साथ ड्यूरिंग द कोर्स आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है प्रैक्टिकल जब तक आप करोगे नहीं आपको तो एक्सपीरियंस होगा नहीं इसलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ बी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करोगे और आप प्रैक्टिकल होगे तभी आ, आप सक्सेस होगे। गए आलम जी बहुत ही अच्छी बात बताया और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे करियर ऑप्शन मैं ये कहूँगा कि करियर इन फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी में आप अगर अपना करियर अब आजमाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो बहुत ही ब्राइट है और बहुत पैसा है और बहुत नाम है लेकिन इसके लिए वही जुनून भी आपके अंदर उतना ही होना चाहिए दसवीं बारहवीं के बाद आप या फिर आप कोई भी डिग्री करने के बाद भी इस लाइन में जा सकते हैं और इसके लिए आपको तीन साल का डिप्लोमा कोर्स होता है डिग्री कोर्स होता है या पाँच साल का भी डिग्री कोर्स होता है तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से अपना करियर बना सकते हैं लेकिन इसके लिए वही चीज़ें है कि आपको ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं या फूरा डिग्री करने के बाद फिर तीन साल का कोर्स भी कर सकते हैं पाँच साल का भी कर सकते हैं डिप्लोमा डिग्री दोनों है और इंटरनेट से आप बहुत जगह सर्च कर सकते हैं जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर आप आ, करियर इन फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी अगर डालते हैं इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जयपुर जैसे भी जिस जगह पे आप रहते हैं तो वहाँ सारा लिस्ट आ जाएगा आप देख के कर सकते हैं कई बार अच्छे इंस्टीट्यूशन में फ़ीस ज़्यादा होती हैं और थोड़ा नॉर्मल होगा तो फ़ीस कम होती है तो देखना आपको कैसे करना है लेकिन फिर भी वहीं मैं कहूँगा कि जुनून होना चाहिए जुनून हो तो इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं और आपको अच्छी तरह से मालूम है फिल्म इंडस्ट्री में पैसा भी है नाम भी है तो चलिए दोस्तों पैसा और नाम दोनों चाहते हैं तो थोड़ा सा दम अपने अंदर बना के रखिए जुनून बना के रखिए और उस मंजिल तक पहुंचने तक अपने आप को बनाए रखिए बस हिम्मत मत आ इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आलम जी से कहूँगा कि केसर आलम जी से एक जो बात आपको बहुत खुशी देता है या इंस्पायर करता है वो कौन सी ऐसी बात है मेरे को सबसे खुशी देने वाली बात यह होती है कि हाँ अगर मैं काम करता हूँ तो एक जुनून बना लेता हूँ मैं उससे पहले ही एक सेगमेंट बना लेता हूँ एक प्लानिंग कर लेता हूँ अगर मैंने काम करना है तो इसको इस टाइम तक कंप्लीट कर लेना है क्योंकि अगर आप अपनी पंक्चुअलिटी नहीं रहोगे अपने आप पर पंक्चुअल नहीं रहोगे तो आप जाहिर सी बात है सक्सेस नहीं होगी क्योंकि आप काम को डे बाई डे, डे डालते जाओगे टाइम टू टाइम टाले जाओगे इसलिए सबसे बड़ी बात होती है आप पंक्चुअल हो जब तक आप पंक्चुअल नहीं होंगे तब तक आगे आप कुछ नहीं कर सकते इसलिए बी पंक्चुअल चलिए Uh, केसर आलम जी बहुत ही अच्छा लगा बी पंचवल आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि जहां हम लोग पंचवल हो जाते हैं हर काम के प्रति हम समर्पण भाव से काम करने लग जाते हैं कि डेडलाइन बना लेते हैं इस तक हमको पूरा करना है और बीसों नखनों का जोर लगाकर आप जब काम करते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हैं आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है बस यही जुनून अपने साथ बना करिए फिर चाहे किसी भी किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें ज़रूर जा सकते हैं आपके लिए आपका तकदीर जो है आपका जो ड्रीम है वो वेलकम करेगा और आप अपने जीवन का जो सफल मोड है वहाँ तक आराम से बहुत ही अच्छी तरह से पहुँच सकेंगे चलिए दोस्तों आप सभी अपने मंजिल तक बहुत ही अच्छी तरह से कामयाब रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और केसर आलम जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्क रहो